जी था कंस तो वसुदेव के समझाने पर उनके केवल आठवें पुत्र को ही मारने के लिए सहमत हो गया था फिर नारद जी ने भगवत प्रेरणा से उसे उल्टा पढ़ाया कि सभी पुत्रों को मारो कहते हैं भगवान तो किसी को पाप में नहीं लगाता फिर ऐसा क्यों किया समाधान अरे भाई यह तो नारद जी और देवताओं का काम था इसमें भगवान कहाँ से आ गए नारद जी सबके हित हैं वे जानते थे कि इत, जितनी जल्दी यह भगवान के हाथ से मरेगा उतनी जल्दी इसका और जगत का कल्याण होगा डॉक्टर यदि मरीज का पेट फाड़ता है तो इसके हित की दृष्टि से ही फाड़ता है द्वेष से नहीं इसी प्रकार नारद जी ने सोचा कि यदि यह अधिक दिन जिएगा तो इसका पाप बढ़ता जाएगा और भगवान के हाथ से जल्दी मरेगा तो इसकी मुक्ति हो जाएगी देवता लोगों ने भी आकाशवाणी इसीलिए की कि यह वसुदेव देवकी को जेल में डालकर त्रास देगा तो इसके पाप बढ़ जाएंगे जिससे भगवान जल्दी अवतार लेंगे और जिससे इसको मारकर पुनः धर्म को स्थापित करेंगे अतः सभी ने अपने अपने दृष्टि से काम किया भगवान का इसमें क्या दोष है जैसे बिजली से पूछे तो वह कहती है आप जैसा बल्ब लगाओगे वैसा ही मैं प्रकाश दूंगी इस प्रकार जिसकी जैसी इच्छा है वैसा करने की शक्ति भगवान ही देता है और उसको फल भी वही देता है परंतु जीव को करता तो उसका अपना संकल्प ही बनाता है जिस दृष्टि से मनुष्य कर्म करता है उसके अनुसार ही धर्म अथवा अधर्म होता है अतः यहाँ नारद जी या देवताओं के कार्य में किसी प्रकार का अधर्म नहीं दिखता जिज्ञासा ईश्वर और देवता में क्या अंतर है समाधान जो जगत का सृष्टिकर्ता पालन करता और संहार करता है वह ईश्वर है उसका कभी जन्म नहीं होता वह नित्य है निराकार है हमें दिखाई नहीं देता और उसकी कोई मूर्ति नहीं बन सकती ब्रह्मा विष्णु और रुद्र की मूर्तियां बनती है तीनों की मूर्तियों से आप ईश्वर को समझ सकते हैं मायाम तो प्रकृतिम विद्यान माइनम तो महेश्वरम तस्या वय भूत स्तु व्याप्तम सर्वमिलम जगत प्रकृति ही माया है और महेश्वर ही उसका स्वामी मायावी यह संपूर्ण जगत उसी के अवयवों से व्याप्त है प्रकृति या माया एक वस्तु है और उस माया का स्वामी ईश्वर उससे भिन्न है जैसे माया का कोई अलग फोटो नहीं है सारा जगत ही उसका फोटो है इसी प्रकार ईश्वर की कोई अलग मूर्ति आप दिखा नहीं सकते उसका ही अंश सारा जगत है जो भी आपको कुछ देते हैं वे सब देवता हैं। ब्रह्मा विष्णु और रुद्र भी देवता हैं। पृथ्वी अग्नि जल इत्यादि भी देवता हैं। क्योंकि ये सभी हमको कुछ न कुछ देते हैं इनका हम पर उपकार है जिज्ञासा शास्त्र कहता है ईश्वर ही जीव रूप में आया है जब ईश्वर सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है तो फिर जीव अल्पज्ञ अल्पशक्ति युक्त कैसे हो गया समाधान माया से ही ईश्वर जीव रूप में प्रतीत होता है आगम के अनुसार माया के कार्यभूत पांच कंचुक है ईश्वर की शक्तियों को संकोच करने वाले पांच तत्व हैं इन्हें को कंचुक कहा गया है कंचुक का अर्थ होता है केचुली जैसे सांप केचुली में बंध कर अल्प सामर्थ्य वाला हो जाता है इसी प्रकार जीव के कंचुक पहन लिए तो छोटा दिखाई देने लगता ये पांच कंचुक हैं कला काल विद्या नियति और राग ईश्वर में जो सर्वकर्तृत्व है कला से वह जीव में अल्पकर्तृत्व को जाता है अल्पकल्प अल्पकर्तृत्व हो जाता है ईश्वर में नित्यत्व है पर काल के कारण जीव मरना धर्म हो गया ईश्वर का सर्वज्ञत्व विद्या रूप कंचुक के कारण जीव में अल्पज्ञत्व बन गया ईश्वर स्वतंत्र है पर नियति के कारण जीव पराधीन हो गया ईश्वर नित्य तृप्त है उसमें कोई कामना नहीं परंतु राग के कारण जीव में किंचित तृप्ति हो गई इसलिए विषयों की कामना करता रहता है इस प्रकार से इन पांच कंचुकों को लेकर ही जीव में शक्ति आदि का संकोच हो जाता है